सुबह हो चुकी थी सूरज की लाली आसमान में छानी शुरू हो चुकी थी अभी विक्रांत हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से अदृश्य शक्ति द्वारा टास्क के पूरा होने का मैसेज आ गया था अभी तक तो विक्रांत ने रमाकांत को इंटेरोगेट भी नहीं किया था उसके पहले ही उसका टास्क कम्प्लीट हो गया था और आज उसका सक्सेस रेट एक था विक्रांत को हैरानी हुई क्योंकि इतना ज्यादा सक्सेस रेट उसका कभी नहीं रहा था और सौ से ऊपर सक्सेस रेट 105 प्रतिशत कमाल है लगता है टास्क के सक्सेस रेट की कोई लिमिट ही नहीं है यह कितना भी हो सकता है इस सक्सेस रेट के साथ विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा बेहद खास टूल दिया गया था यह टूल था अदृश्य डेफी एक पल के लिए तो विक्रांत को समझ ही नहीं आया कि आखिर यह कौन सा टूल है और इसका क्या यूज है थोड़ी देर तक दिमाग दौड़ाने के बाद विक्रांत को समझ में आया कि ये तो डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जब किसी मरीज की धड़कन रुक जाती है तब इस मशीन की मदद से मरीज को शॉक देकर दोबारा से उसकी धड़कन चालू करने की कोशिश की जाती है अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को बताया कि वो इस टूल का यूज एक बार कर सकता है और वो चाहे तो इसका इस्तेमाल खुद के लिए करे या दूसरे के लिए और सबसे खास बात तो ये थी कि इस टूल की दक्षता 100 प्रतिशत थी यानी कि जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा तो पक्का है जिस किसी भी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए इसे यूज किया जा रहा है उसकी जान जरूर बच जाएगी इस टूल की खासियत जानने के बाद विक्रांत को बहुत खुशी हुई इसका इस्तेमाल वो इमरजेंसी में अपनी जान बचाने के लिए भी कर सकता है लेकिन अगले ही पल विक्रांत के दिमाग में आया कि इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ हार्ट रुकने की ही स्थिति में किया जा सकता है यानी तभी किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है जब उसकी धड़कन अचानक से चलना बंद कर दे लेकिन फिर भी विक्रांत को इस टूल के मिलने की बेहद खुशी थी इस टूल के मिलने के बाद तुरंत ही विक्रांत ने अपने टूल्स की लिस्ट चेक की उसने देखा कि रमाकांत को पकड़ने के चक्कर में उसने कई सारे टूल्स यूज कर लिए थे ट्रैकर नाइट विजन लाइट डिटेक्टर और जादुई चाबी भी जा चुकी थी लगभग सारे टूल्स बेहद कम समय में ही चले गए थे अब विक्रांत ने सोचा आगे की इमरजेंसी के लिए उसे काफी सारे टूल्स इकट्ठे करने की जरूरत है और उन्हें बचाकर रखना भी है इसके लिए उसे और ज्यादा मेहनत से काम करना होगा तभी उसका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा और तभी उसे नए नए टूल्स मिलेंगे विक्रांत ने आज का टास्क पूरा कर लिया था सो अब अगले दिन के टास्क की शुरुआत होनी थी तो उसने सबसे पहले अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ओपन करके आज के कोडवर्ड को जानने की कोशिश की आज विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से कोडवर्ड के रूप में पहाड़ और तूफान शब्द दिया गया था पहाड़ का मतलब काम से था यानी कि आज भी विक्रांत को काफी काम खत्म करना है दूसरा शब्द था तूफान जिसका मतलब स्टेटस से था यानी कि आज विक्रांत के स्टेटस में कुछ परिवर्तन होने वाला है दरअसल इतने ज्यादा सक्सेस रेट को देखकर विक्रांत को पूरा विश्वास था कि वास्तव में रमाकांत ही इस किडनैपिंग केस का असली मुजरिम है जिस केस को मुंबई पुलिस पिछले 26 साल से नहीं सॉल्व कर पाई थी और जो किडनैपिंग पूरे मुंबई के लिए पिछले छब्बीस साल से सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया था उसे विक्रांत ने अकेले दम पर सोल्व कर डाला था और इस केस के असली मुजरिम को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था इसी वजह से आज उसका सक्सेस रेट 105 प्रतिशत तक पहुंच चुका था इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था और शायद यह केस विक्रांत की जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा केस था विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि आज उन्नीस के किडनैपिंग केस की सारी सच्चाई निकलकर सामने आएगी विक्रांत अब तक ऑफिस पहुंच चुका था ऑफिस में घुसते ही उसने नोटिस किया कि वहां मौजूद सभी पुलिस वाले उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे शायद वो सभी विक्रांत की बहादुरी से चकित थे इसीलिए उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे विक्रांत ने भी चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए सबके अभिवादन का इशारों उशारों में जवाब दिया फिर वो सीधे अपने दोस्त राघव जतिन और सुनिधि के पास पहुंच गया विक्रांत ने पहुंचते ही केस की प्रोग्रेस का हाल जानना चाह सुनिधि ने विक्रांत को बताया कि नितिन का डीएनए वगैरह टेस्ट किया गया है और डॉक्टर ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो नितिन खरबंदा ही है जिसको 26 साल पहले किडनैप किया गया था लेकिन इस वक्त उसकी हालत बेहद खराब है पिछले 26 सालों से एक ही कमरे में कैद रहने के कारण उसकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है वो नॉर्मली किसी से बात करने की भी स्थिति में नहीं है पिछले छब्बीस सालों से शायद उसने किसी इंसान को देखा तक नहीं है तो अब उसके मन में खौफ सा बैठ गया है डॉक्टर ने बताया कि उसे कुछ दिन तक इलाज के लिए साइकोलोजिस्ट के पास रखना होगा और उसे नॉर्मल कंडीशन में आने में अभी काफी वक्त लग सकता है और जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाता उससे कोई बात नहीं हो सकती है और अभी डॉक्टर को भी नहीं पता कि उसे ठीक होने में एग्जेक्ट कितना टाइम लगेगा आगे जतिन ने विक्रांत को इन्फॉर्म किया कि पुलिस की एक टीम ने जाकर अशोक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने कहा कि मुझे अस्थमा का अटैक आता है सो मैं उसके लिए अस्थमा की दवाई खाता हूँ फिर पुलिस वालों ने उसे दवाई खाने की छूट दे दी लेकिन उस हरामी ने दवा की जगह पर साइनाइट की गोली खा ली वो तो अच्छा हुआ कि उसको अरेस्ट करने गए पुलिस वालों को तुरंत समझ में आ गया की इसने साइनाइट खा लिया है उसने तुरंत ही उसे उल्टी करवा कर जहर को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन थोड़ा बहुत जहर तो उसके शरीर में जा ही चुका था तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे वहां उसे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है डॉक्टर ने बताया कि जहर खाने की वजह से वो कोमा में चला गया है अब उसे होश कब तक आएगा ये भी कुछ कंफर्म नहीं है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस का मानना है कि अशोक ने सुसाइड करने की कोशिश की इसका मतलब वो सच में कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी बात शायद उसे पहले से ही खबर थी कि उसे पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है तभी तो वो अपने साथ पॉइजन की गोली लेकर घूम रहा था इसका मतलब किडनैपिंग केस में वो भी इन्वॉल्व था पुलिस उसके होश में आने का वेट कर रही है जैसे ही उसको होश आता है उससे पूछताछ की जाएगी लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि उसे होश कब तक आएगा और होश आएगा कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है उसके बाद फिर बचा अकेला रमाकांत उससे लगातार पूछताछ चल रही है लेकिन अभी तक उसने कुछ भी मुंह नहीं खोला है उससे पुष्कर चेतन और नैना तीनों ने मिलकर बारी बारी से पूछताछ की लेकिन वो इतना शातिर है कि कुछ भी बकने को तैयार नहीं है बस इधर उधर बातें घुमा रहा है, और अपने चोट का बहाना बताकर खुद को हॉस्पिटल भेजने की बात कर रहा ऊपर से उसने अपना केस लड़ने के लिए शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर नवजोत कालरा को हायर किया है वो भी आकर इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ है वो तो और पुलिस को कुछ भी ढंग से काम नहीं करने दे रहा है लगातार अपने क्लाइंट रमाकांत को डिफेंड करने की कोशिश में लगा हुआ है वो बार बार पुलिस पर दबाव बनाकर रमाकांत को पुलिस कस्टडी से छुड़वाने की कोशिश कर रहा है कह रहा है कि रमाकांत को गंभीर चोट लगी है सो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है कालरा तो इतना चालाक है की अपने साथ डॉक्टर की भी एक टीम लेकर आया हुआ है और रमाकांत का हेल्थ इश्यू दिखाकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है वैसे विक्रांत को कोस में अरेस्ट किया गया है और ऊपर से उसके ऊपर पांच पांच मर्डर का भी इल्जाम है फिर वो भला आसानी से अपना जुर्म कैसे कबूल सकता है ये बात तो रमाकांत को भी अच्छे से पता है की एक बार ये सारे जुर्म अगर साबित हो गए तो उसे फांसी के फंदे पर भी चढ़ना पड़ सकता है इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कैसे भी करके निर्दोष साबित हो सके विक्रांत को इन सब बातों का पहले से ही अंदाजा था तो उसने रमाकांत से सब कुछ उगलवाने के लिए पहले से ही प्लान बना रखा था